नाम नाम हमारा निवास हम तो के पहला है मारवा मारवाड़ में भिना जिला आनो मंदिर के मंदिर मंदिर की है में की डोली ये एक न सब लोगों में में में, है, के के काम मैं बारे और आप सेवा जो यार, को जिंदगी ना मा कोई काम काम वो को नहीं कोई कोई जो खराब हो जाए बदनाम होता है बड़े में तो मैं mm. तो के के के के के समय ने ने। ने थे थे। और तो थे। में काम शुरू है गृहस्थी में या बाद में आया पदयो हां पदयो पदयो तो परवाछी हां वो यार कर सर आ बटू तो मंदिर के पैदावारी होगी कम वो जीजी मारे नंदरा कमेंट को कॉपी कर डालो अच्छा नंदरा बस से कर रहे थे ना कहते आप हमें बस से अभी वो चंगारू मोड़ तो अच्छा मैं देखो कहां चल पदयो तो सोया सेवा को दे देते हैं नहीं नहीं खा खा कंपनी का होता है डीडी का कंप्यूटर मालूम है लेकिन क्या काम करता है ओके सब डिटेल सामने मामा के जी के हमारे प्रभु विशेष में थैंक यू क्या आंसर है फैन है मैं बता सकता हूं मैं तो देखना है स्कूल के कब भेजते हैं काम आज है और जिन जिन जमा सब बजे के के कमी, कमी, स्कूल में तो सब सब, लोग ये और का पौराणिक परीक्षा जी आधुनिक कोई मिलान काम है है है है तो को लिए थोड़ा का में लगा समझ हुआ टीम चीज़ आप पांच छह महीना लिया मामा जी और पढ़ाई और अभ्यास हो कितनी कितनी उम्र उम्र में रहा मामा जी पहला तो इलाहाबादी अरे चेन दिनों में मंदिर में तो रही मामा से जी को सरण खबर सातुर इंटर में अल्लाबाद दे तो आपने बच्चे इंटर सिटी डबाजी नी डबाजी इंटर सिटी हमने इंटर इंटर इंटर में कहनी बेटा इंटर तो अपने सेंटर अपने तो सेंटर पेपर आता है बट इल्लाबाद मैं निकल कोर्ट में भी इल्लाबाद एडमिशन तो मैं ज़रा मांग्रेज़ी उसमें थोड़ा कम और सेकंड उर्दू से उर्दू भी सीखिए अरे तो बोल गया यार मैंने रिलेटिव चालू तो है मैंने आठा के अरे उर्दू का चिन्ह न मैंने के मैं देखिए आप बता देना मांगवा एक नमाज़ न पारी मैं तो स्थिति की बात क्या हुआ साथ में एक नमाज़ न पारी तो सेट आप बोलोगे आड़े बैठने का किसने दिए सुप्रीम कमरे के लिए माचिरी जोड़ू मैं उधर अपने पास का हूँ किताब विद्यार्थियाँ का प्रेम मिल आप मैं मारे घर मालूम पहले स्कूल होता है बार से तो जो आप मामा जी को पांच छह महीना तैयारी की बीस वर्ष के जवान सिर्फ मार्गदर्शन की जरूरत ही नहीं रात एक दिन खुद खूब याद कर लिया गुरु कर लिया बनाएगा पच्चीस पंद्रह नुना करो तो में वाले डाइवे ये प्रकार जो हजारों तक का जबानी जमा गुणाकार करे और साहब रास्ते भाग लगाए ना अच्छे नैसे अच्छे आजकल तो है कहना पुणे आठ लोग रही पढ़ा था अच्छा अच्छा अच्छा आप आप शुरू शुरू करेंगे तो करिए पहले बस हैं मैं तमाम बतला का विद्यार्थी है हो uh, ना। एक दफा कर तो, पहले दिया जी मामला में तो तो क्या है पार्टी बाकी देखी पार्टी देखी नहीं मारो मेरे पार्टी बढ़ते ज्यादा तो पार्टी बढ़ते उन्हें काम मैं कागज में तो क्योंकि मैंने पेड़ा प्याज कर कितना कितना विद्यार्थी साल दिया स्कूल अब बाद में लेता मेरे और बड़ा महोक्त में पढ़ा था फिर बड़े इंस्पेक्टर आगे बाकी साबुन है इसके बाद इसके बाद रोशनी से मिल्केट वेल नहीं है सुबह पता है यार कहने कोई कह दिया कि बट आईटी कहाँ चलेगी चलेगी तो इसे मार्च में पता है कि मार्च पता है मंजूर है तो पैसा दो करके वहाँ पर पता है हमारे पास बहुत करने हैं सारे सोरेल लिए तो हम देखेंगे ये आप क्या पढ़ाते हो? एक लड़की पूना पांच से साढ़ी सात है ना इसलिए ये लोग दें पूना पांच से कोई धान पूना पांच कोई चीज पूना पांच दे रहा है तो साढ़ी सात है ना इसलिए बटिंग ऑन चर्च बटिंग ऑन छोरा ना बटिंग ऑन छोरा जो है बटिंग एक शेकिंग बटिंग इतनी है साल बंद कर दिया आपने मतलब मतलब में हो तो गया था आदि बंदा आप एक तरफ तो गणित रो काम गणित को तो, जाने है तो अच्छे पूरे देख देखो दो दो विषय बाद में खाना है दड़पत mm. तो लगा <coughs> को तो सब तो तो तो तो तो तो लाहौर में जो सामान खाए कपड़े मतलब उन्हें जानकारी नहीं है जानकारी हो जाती एक बच्चा कितना साल तक आप तैयार हो जाता हूँ मेहनत लड़कों दो साल तो तो कर सकते है? मतलब दो साल मैंने यानी दो साल महीने लायक भी जाते पेट भरे दुकान में बैठे तैयार भी नौ दस ग्यारह बज का छोड़ा है है है नहीं तो तो तो मरते एक जोड़ा ये अक्सर से सरस्वती माता पांच जाना दादी दादी दादी आ, देगरे तो देगरे, तो अब संगत छोरा बातचीत करवा मैं लगे थोड़ा सूख हो चुनबाँव हाँ बताए फटवा तू मस्त रह मतलब वो भूल पाँच चार दिनों के टाइम पर आ देते घर का ना नहीं कहीं देगा अच्छा टाइम पर आम पे जानो आज कुछ नहीं कोई होता पार्टी कुछ नमस्कार कैद प्रथम से शुरू कर अक्षर माला आया मैने गणेश जी महाराज जय गणेश महाराज जय ग्यन बनाने बेटा आठ बना दें और बाद तो में कानून वो वो गये वो गणेश जी महाराज को गये बाद में माता जी मंदिर भी रेवी थी नहीं देखो बेटी को सम्बंधित जैसे संबंधित है देती है काका जी देती का और आई लाइन तो देवा है आप मतलब कोई अक्षर बोध मत नहीं बात तो बताई बना पक् वो नहीं करिएगा नहीं ठीक है थोड़ा सा ठीक है क्या मांगो पड़ेगा केवड़ियाँ हजार रुपये बीच में पूछता ना बताइए फिर आगे जाते मैंने दिक्कत होती है केवड़िया नमाम पूरा कर बुला तभी थोड़ा समय लाता अभी तो मैंने देख दिया भाई छब्बीस करी तमाम पूछ दो मैंने सीख गया क्या और माँ ग ए तो hmm. ब hmm. बा, hmm. hmm. hmm. hmm. मतलब मेरी बात तो को ख्याल रखता अगर लड़का का दिमाग का मैंने बोझ लड़को सच बन सी मान चलो आप नहीं समझाओ आपके कथा कथा वर्ड है तो ग म ब ब व च का महीना पच पच महीने तक समझ में आ गया लेकिन बच्चे यो कभी नहीं आप सिखाता नहीं पूरा अभी अभी अच्छा हो हो गया गया ठीक ठीक है अच्छा हो गया, अभी हाँ, ठीक है गई क्या आई में में में आवे आवे आवे था रटाना तो तो दो चार दिन का महीना बदबू कैसे देखते रहना तो गया में देता तो पड़ता भाई जरूर माँ का माँ का वक्त अब भी अब माना पढ़ते हो जाती न तो बीस का महीने भी नहीं अगर मान लो बीच में पूछता न तो बिल थोड़ी दिक्कत पड़ती पहचान फैसे कराती हूँ कल्याण है ना ये इसी दिल से पड़े ये जो आपने बताया मतलब तो अक्षरों का क्रम अलग था लेकिन उसी विधि तो पड़े लेकिन अब तक वो तो को नहीं माने नहीं बोल सकते हाँ वो नहीं बोल पा क्यों आपने रटबा को तो आपने रुक के रटबा को तो आपने जा सकते कल्याण ये जो डॉक्टर भाई ये अब भी नहीं जो वर्ग हैं वर्ग हैं उसके वर्ग और पंचे वर्ग में मात्रा को करता? करता। वो की बहुत वो है, है। अब मा है। ओ अब देख तो माता माता ने महीने आखी मात्रा आखि मात्रा सब बना लगा देता मतलब मतलब इशून लैब्स में मगर लिख तो रखे बराबर को ध्यानात कर रहा हूं हां ये अक्षर के बराबर तो दूसरा अक्षर की बराबर भी मिल रही है ये आपका दिमाग ही काम करता है फटाफट ये फटाफट की तो करने में लोग छोरा भी बढ़ाने लगा है थोड़ा लिख तो रखो और ये ना पढ़ाई ले भाई तो वो मुंबई चले गए महाराष्ट्र चले गए कलीगा सिटी चले गए तो ये आप मामा जी ने से की हां हां बोलिए भाई गोविंदराम की क्या कहते हैं वे भी ये पद्धति वाला गणित अब देख लियो कामी अब मिलावट का साथ तो अक्षरा गी ने बोलता आप देख लियो अट्ठली चाल वा लगे अट्ठीको चाले नहीं बस पची मुझे मिलवा नहीं में ना मन सही पर। पढ़ने अठे लोगों को अब गणित तो में शुरू करता है है एक घंटी बुलाए बाद पावड़ा गुलाब पावड़ा गुलाब चालीस टका पूरा गया मैं पावड़ा आ मालूम याद पावड़ा बताई ने खत्म के बाद मैं करने का पास अब पावर उपयोग भी तो पावर उपयोग भी तो करता उपयोग अच्छा भी क्या तो जाया है कभी कोई चीज नहीं रह तो था से जो ये खड़ा है के के के बाइक लेना जोर लगाएंगे एक दो तीन तीन छह चार आठ था। था। तो यार चारित बचन बच्चा जोर आते माने मालूम जोर आ गया जोर में जोर नहीं आई महीना कोई जो जो तो है छोटा हो जाता अब लड़को मैंने थोड़ा पावडे थोड़ा मैंने कोई जन मैंने थोड़ा पावड याद हो जाता हालांकि मैंने सोच बिटते पैंतीस लगा अच्छा बिहार लगेगा महीने बावजूद वो तो भी तो बच्चों वो को पढ़िया तो अगर घर को कोई होश्यार हो तो मैं वो क्रम ही बदल देता नो, चार बिहान को भी क्रम देता हूँ दिक्कत नहीं होती पिछाड़ा दिक्कत नहीं होती अब कोई चीज है जैसा जोड़ करी जोड़ सही है गलत है जिन्हें जांच करी कहा लेकिन अब जोड़ सही भी नहीं कोई कुछ लेकिन है गलती जाँच और खेला को आगे बढ़ोटा राजपूत कितने चाली है लेकिन आप खुद तो जानते ना तो दादा इधर नहीं जा दादा बीच जल्दी जल्दी को हिसाब किताब करना आज मैं मैंने हिसाब डालता अब भी वो ननबो टीगो मगो नंदन मोदरो तो दांगना लखनऊन की सो बटीगो सब खाली में रखे को तो फट उतर दे देते मन भी के पहले गमो पड़ते थे जा तो इनसे कितनी हिसाबड़ा मगो ने मिला काम तो भी होता तो मैंने इशारा साथ के 6698 अब मगो दिमाग को पटी के लाग तो फट बार बता दे अपन से गलती नहीं था तो तो उत्तर हमारा तो रहा क्या हुँ। आज है बहुत बहुत अच्छा अच्छा देना मार कोई थो, कोई तो मैं थोड़ा सो दे कर दो बुक साहब अभी वैसे नहीं बता बिल्कुल कई तरीकों का यही वो बाबू जी ओए जोर का बिना बाग बिना दबा निकला है बानी बत्ती फट चलो ये गुणा करना आप बताइए ये बार 25 और 15 को गुणा करो तो चाहिए यूं यूं गुणा करो हां बाबू बताए वो बोलो ना बता दो वो कांटा आपके नीचे बस वो मार दो इतनी सब ही बातें मत ये लोग मांग लो भाई साहब दिखा भी दे और कांटा देना नहीं बता अब बहुत कांटा माने तो बता जरा अरे काहे वक्त अरे कांटा हमारे अंदर तो आप ये आप उसमें तो कभी एक दिन बैठ के वहाँ पर कांटे वाले जो चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा जितने भी, की तो तो तो भी, भी से कांटे की चीज़ें हैं ना तो अपनी जबानी में तो कुछ पता भी नहीं पड़ेगा लिख करके जितने भी ऐसे कांटे की चीज़ें हैं चाहे गुणा की हो बाकी की हो जोड़ की हो भाग की हो कि जिससे वापस जांचने का काम हो सकता तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं कि सिद्धांत हैं गणित के सिद्धांत है तो वो सिद्धांत अपने को पता लग जाएंगे है है ठीक आपके संस्कृत की शिक्षा कुछ नहीं है लिखता हुआ नावर मारवा डे मारवा है है के लिए पर दिया दिया ये जाता कामदारी मंगा करेच दी थी ये जो तरीका एक तो माज नहीं एक देवनाग कामदारी भी भी तो करता कामदारी मारवाड़ी अरे का देवनाग महीना मारवाड़ी तो मैं सीटा बच्चों बन पुराने पुराने तो। पड़ा दी ये जो इन्हें आपको क्या माजिनी शिक्षा तो ब्राह्मणारी शिक्षा कुछ फर्क ही थी जो ब्राह्मण जो तिथ्याण पंचांग रन ये जो काम करता है मोरतरानी पढ़ई और माजिनी पढ़ाई में फर्क हो कुछ मैं से पहले तो तो नहीं लड़तो है तो आगो का मार खाले अभी ये आप नंदू जी का ही नाम लेता बहुत होशियार है तो दो साल नहीं पड़ी है? और आपका अच्छा लड़का तमाम टूटता है नहीं अच्छा जब मंदिर छोड़ दियोरे बैठे कांजो मैं다고 पिता को पूछने में गया किया हो जाए दिन में से मैंने वोटा छटा कर दिया तो छोरा ने पधार दोने छोरा ने मगर काल में सारो काम संभाल लिया दोबारा अक्षर ठीक तो लिख लिया अग्नि लिख लिया ये भी देखता हूं बाकी के मा पे बाकी के सब बिगाड़ मत पल तो फिर बनी बस बेटा बेटा पोस्टा घरा का का शायद हो के मैंने पहले कोई पार्टी पड़ते शाही बना विधि कुछ बानिया तो कुछ बना भी बनाता से अभी बना अभी आजकल क्या लोग आपके काम की नहीं। बात है बात है महाराज तक बहुत और आज डरता डरता डरता तो ने ने है, तो काम कम पड़ता है कोई कोई है है भाई ही जरूर एक दिन कोई काम पड़ गया तो दूसरे दिन अबा आए जैसा चार दादी है सभी रोता रोता पड़वा अटक छोड़ अडा छोड़ सो ला पा मजे पर कम जरमत नई सको रोड अपने वो आर निकल थोड़ा फिर बार आजा दादी थोड़ा सब अपने आ मारे तो मार बोझा नहीं पे थोड़ा गर्भागा दमाव नहीं बस इसको जानो सम्राप ये आपन जानो सम्राप ये आपन जानो सम्राप ये आपन जानो आज कागज सब के पहली बार आया हो आप भी यूं ये मगर तब आ गया अरे कहीं चंचल चंचल कार्यों के सिरा ठेले लगा ठेले लगा ये बात मैं हाँ है एक भी और आपने नाना नाना नाना नाना जी जी जी जी पद्धति वह तो तो पर पर मतलब मतलब तो गाँव बचते गाँव बचती Hmm. उसके पिताजी 30 किलोमीटर चलकर आपके मामा जी के पास पटे hmm. रामकुमार जो है में, hmm. उसके पिताजी वहाँ से 30 किलोमीटर दूर उनका गांव, से चल के, मामा जी के पास आके पड़े। वो एक से बात कर ले वो बात थे मेरे पिताजी अच्छा में कौन कौन हाथ ये मतलब अग्रवाल अग्रवाल अग्रवाल कौन है महेश्वरी अगरवाल और और में कौन है है भी भाई दो-तीन दो दो और ज़्यादा दो तो तो जाता वे मा नहीं पढ़ कोई काम करिए तो वो ऊपर कम है मिठाई वगैरह की ये दुकान के परिवार गाना चाहते था तेलियों के बच्चे भी आते थे अच्छा पूरे दिनों के अंदर ये उधार और आसामी का धंधा इन्हीं बनियों के पास ही था या और भी चिन्ह के पास था जैसे बने की तो दुकान है ये मार्केट घटना में शुरू है वाला वाला घर भाई मैं तो वागा वागा वागा। को, को, नहीं छोड़ो है आग आपको दूध को छोरा भी मार्ट छोरा गुरुदरा छोरा भी ब्राह्मण मोरा भी फूल भगवान की जी पी चार जनता ब्राह्मण देख अब रहे। हुआ हुआ तो फला में हो है है है भी कोई कोई नहीं में में में तो होती ये मतलब मतलब जो व्यापार मुशिल व्यापार से संबंधी तो सब का का काम है। तो करता सो दो महीना आप दो बरस था। था। था। था। तो ये में कहीं कार्डन है कौन तो तो तो नहीं बात आती बने ही हुए बने है रामचंदी छोटे नहीं बढ़िया अभ्यास